स्वामी विज्ञानानंद प्रत्यक्ष दर्शियों के संस्मरण सुरेश चंद्रदास और ज्योतिर्मय वसुराय द्वारा संकलित और संपादित अनुवादक ब्रह्मेशा स्वामी ब्रह्मेशानंद प्रकाशकीय श्री रामकृष्ण के अंतरंग संयासी शिष्य स्वामी विज्ञानानन्द महाराज के सन्यासियों और अन्य भक्तों के संस्मरणों के संकलन का हिंदी अनुवाद पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें हर्ष हो रहा है हिंदी में स्वामी विज्ञाननंद जी विषय तीन पुस्तकें उपलब्ध हैं लेकिन उनमें उनके संस्मरण नहीं हैं अतः हमने यह उचित समझा कि उनका अनुवाद छापा जाए संकलनकर्ता द्वय ने अपनी भूमिका में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि लेखों को सजाने में कोई नियम अथवा क्रमबद्धता का पालन नहीं किया गया है जैसे जैसे लेख आते गए वैसे वैसे उन्हें सजा दिया गया प्रथम संस्करण के बाद छत्तीस वर्षों में बंगाली पुस्तक के दो पुनर्मुद्रण हुए हैं लेकिन इसके लेखों को नए सिरे से पुनः सजाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है हमने इस संकलन में पहले सन्यासियों के और बाद में गृहस्थ भक्तों के संस्मरण सजाए हैं मूल बंगाली पुस्तक की भूमिका में संकलनकर्ताओं ने यह भी स्वीकार किया है कि संपादन में बहुत सी त्रुटियां रह गई है इनका एक कारण यह है कि इसमें संस्मरण भेजने वालों की भाषा और लेखन शैलियाँ भिन्न है किसी ने आध्यात्मिक जीवन पर एक लेख सा लिख उसमें दो चार संस्मरण डाल दिए हैं किसी ने स्वामी विज्ञानानंद जी की संक्षिप्त जीवनी ही लिख दी है अतः अनुवादक स्वामी ब्रह्मेशानंद ने इन विभिन्न लेखों को थोड़ा बहुत संपादित किया है जिससे समरसता आ सके स्वामी विज्ञानंद जी एक ब्रह्मज्ञ महापुरुष थे शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में ऐसे महापुरुष के बारे में कहा है क्वचिन मूढ़ो विद्वान क्वचिदी महाराज विभव क्वचि भ्रांत सौम्य क्वचि कलितः, क्वचि पात्री भूत क्वचिदसम क्वचि क्वाप्यदित चरव सतत परमानंद सुकिनः कभी वह अज्ञानी के रूप में तो कभी विद्वान के रूप में निवास करता है कभी सम्राट के समान वैभव में रहता है कभी पागल के समान भ्रमण करता है कभी सौम्य या प्रिय रूप में प्रकट होता है और कभी अजगर के समान निश्चल पड़ा रहता है कभी वह सम्मानित होता है कभी अपमानित होता है और कभी दूसरों से अज्ञात रहता है ब्रह्मज्ञ पुरुष इसी प्रकार निरंतर परमानंद में सुखी रहते हुए पृथ्वी पर विचरण करता है ये लक्षण स्वामी विज्ञानानंद जी के विषय में अत्यंत उपयुक्त है इन संस्मरणों को पढ़ते समय पाठक स्वयं अनुभव करेगा कि वे सचमुच एक ब्रम्हज्ञ महापुरुष थे और वह उनके सानिध्य का अनुभव कर धन्य हो जाएगा प्रकाशक